शिवपुराण शतरुद्रसंहिता नंदेश्वर जी कहते हैं मुनिवर यो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई उसे सुनकर वह मुनिपत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई परंतु उस सती साथ भी सुवरचा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभिष्ठ थी अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला तब उसके पेट से मुनिवर दथियजी वह गर्भ बाहर निकल आया उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्घाशित कर रहा था दशेचे के उत्तम तेज से हुआ वा गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था मुनिप्रिया सुवर्चा ने दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है फिर तो वह महासाध परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया तदनंतर पतिलोक की कामना वाली विमलक्षणा माता सूवरचा मुस्कुरा अपने उस पुत्र से परम स्नेहपूर्वक बोली सूवरचा ने कहा तात परमेशान तुम इस अस्वस्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थिर रहो महाभाग तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेमपूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञात हो वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदेश्वर जी कहते हैं मुने साध्वी सूवरचा ने अपने पुत्र से योग कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया मणिवर इस प्रकार दधेज पत्नी सूवरचा शिवलोक में पहुँच अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी साथ इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहाँ आ पहुंचे तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अस्वस्थ के नीचे लोगों की हितकामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया तदनंतर पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के दस पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएँ की उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर्य की पीड़ा को जिसका निवारण करना सबके शक्ति के बाहर था देख कर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर सोलह वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह भस्म हो जाएगा इसीलिए उस भय से हुआ विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता मुनिवर इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया यह सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है गाधी कौशिक और महामुनि पिप्पलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर सनस्थिर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं वे मुनिवर दसी थे जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिवभक्त थे धन्य हैं जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद जनित दोषों का संहारक संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिवभक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है